महाभारत पर्व, नारायणास्त्र मोक्ष पर्व सततमो त्रिनवत्तमोध्याय कौरव सैनिकों तथा सेनापतियों का भागना अश्वस्थामा के पूछने पर कृपाचारिका उसे वध का वृत्तांत सुनाना जय उच ततो द्रोणे हते राज शस्त्रपीड़िता अत प्रवीरा विध्वस्ता शोकपराय संजय कहते हैं महाराज द्रोणाचार्य के मारे जाने पर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए कौरव अपने प्रमुख वीरों के मारे जाने से भारी विध्वंस को प्राप्त हो अत्यंत शोक मग्न हो गए उदय दृष्ट कंपान पुनः पुन अस्त्र पुनः पते प्रधानाथ शत्रो को उत्कर्ष प्राप्त करते देख वे दीन और भयभीत हो बारंबार कापने और नेत्रों से आंसू बहाने लगे पुत्रम ते पुत्र उनकी चेतना लुप्त सी हो गई थी मोहबस उनका तेज और बल नष्ट हो चला था वे हतोसा होकर अत्यंत आर्तस्वर से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेरकर कर खड़े हो गए वे वे पुरा हिरण्याक्ष में हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दैत्यो की जैसी अवस्था हुई थी वैसे ही उनकी भी हो गई वे धूल धूसर शरीर से कांपते हुए दसों दिशाओं की ओर देख रहे थे आंसू से उनका गला गला भर आया सतै पर राजा त्रतेद्र मृगैर डरे हुए छुद्र मृगों के समान उन सैनिकों से घिरा हुआ आपका पुत्र राजा दुर्योधन वहाँ खड़ा न रह सका वह भागकर अन्यत्र चला गया छुत पिपा सा परिम्लास्तव भारत आदित्य ने आदित्यन संतप्ता भवतः भारत आपके सभी सैनिक भूख प्यास एवं मलिन हो रहे थे मानो सूर्य ने उन्हें अपनी प्रचिड किरणों से झुलस झुल जु, झुलस दिया था वे अत्यंत उदास हो गए थे भास्कर समुद्र से शोचण विपर्यासम यथा मेहरो वास्व निर्जय पातनम् अमर शनी तरद्वाजस्तम तरव जैसे सूर्य का पृथ्वी पर गिर पड़ना समुद्र का सूख जाना मेरु पर्वत का उल्टी दिशा में चला जाना और इंद्र का पराजित हो जाना असंभव है उसी प्रकार द्रोणाचार्य का मारा जाना भी असंभव समझा जाता था परतु द्रोणाचार्य के उस असहनीय वध को संभव हुआ देख सारे कौरव थर्रा उठे और भय के मारे भागने लगे त्रस्त त्रस्त सह हथम रुकमा रथम श्रपरा प्राद्रव सहितो रथ स्वर्ण में रथ वाले आचार्य द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनकर गांधार राज शकुन त्रस्त हो उठा और अत्यंत डरे हुए अपने रथियों के साथ युद्ध भूमि से भाग चला। चलागृह महासेना सुत पुत्रोपयात भयान सुतपुत्र कर्ण भी ध्वजा पताकाओ से सुशोभित एवं बड़े वेग से भागे हुए अपनी विशाल सेना को साथ ले भय के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ रथनागा सुकली पुरस्कृतवाद्राणाम शल्यो वीक्षमापयाद भया मद्रास्य भी रथ हाथी और घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना को आगे करके भय के मारे इधर उधर देखते हुए भागने लगे हत प्रवीर भूयिष्ठ बहु ध्वजिबहता भीम सार्छन कष्टम कष्ट मि ब्रुवन् शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बहुसंख्यक ध्वजा पताकाओं से सुशोभित बहुत से सैनिकों द्वारा घिरे हुए थे उनकी सेना के प्रमुख वीर मारे गए थे वे भी हाथ हाय बड़े कष्ट की बात है बड़े कष्ट की बात है ऐसा कहते हुए युद्धभूमि से खिसक गए भोजान शिष्टेन करिंगारट बालिक वर्मा मृतो राज राजन कृतवर्मा भी भोज वंशियों के अवशिष्ट सेना तथा कलिंग अरट और बाल्हिकों की विशाल वाहिनी साथ ले घोड़ों से लेते भी रथ के द्वारा भाग निकला पदाति त्रस्तो राजन दयाजित प्राद्रव त्रोणम निपात नरेश्वर द्रोणाचार्य को वहाँ मारा गया दे उलोक भी भय से पीड़ित हो थर्रा उठा और पैदल योद्धाओं के साथ जोर जोर से भागने लगा दर्शनीय युवा चे व सौर्य कृतलक्षण दुस्सासन भ्रषो उद्विघ्न प्राद्रव समृत जिसके शरीर में शौर्य के चिन्ह बन गए थे वह दर्शनीय युवक दुस्सासन भी भय से अत्यंत उद्विग्न हो अपनी गज सेना के साथ भाग खड़ा हुआ रथा गृहजह तिषा हस वृषसेनोजू धृत्वा द्रोणम निपाति द्रोणाचार्य धराशायी हो गये यदि कर वृषसेन भी दस हजार रथों और तीन हजार हाथियों की सेना साथ ले तुरंत वहां से चल दिया गजाश्व रथ संयुक्त वृत पदाति दुर्योधन महाराज प्राया त्र महाराथ महाराज हाथी घोड़े और रथों की सेना से युक्त तथा पैदल सैनिकों से घिरा हुआ महारथी दुर्योधन भी रणभूमि से भाग चला संसप्तक चलाशर्मा प्राध्रुवराजन धृष्ट द्रोण निपाह राजन द्रोणाचार्य को रणभूमि में गिराया गया देख अर्जुन के मारने से बचे हुए संसप्तकों को साथ ले सुशर्मा वहाँ से भाग निकला गजानुस्य चाहवर्ण में, में रथ वाले द्रोण का हुआ देख बहुतेरे सैनिक हाथियों और रथों पर आरूढ़ हो तथा कितने ही योद्धा अपने घोड़ों को भी छोड़कर सब ओर से पलायन करने लगे त्वर अंत पितृन नातृ नन्हे तमातुला पुत्रान्य प्राद्रभन कुछ कौरव पिता ताव और चाचा आदि को कुछ भाइयों को कुछ मामाओं को तथा कितने ही पुत्रों और मित्रों को जल्दी से भागने की प्रेरणा देते हुए उस समय मैदान छोड़कर चल दिए चौध स्व तथा परेम संबंधित तथान कितने ही योद्धा अपनी सेनाओं को दूसरे लोग भानजों को को और कितने ही अपने सगे संबंधियों भागने की आज्ञा देते हुए दसो के हुए दसों दिशाओं ओर भाग खड़े के मनवास उन सबके बाल बिखरे हुए थे वे गिरते पड़ते भाग रहे थे दो सैनिक एक साथ एक और नहीं भागते थे उन्हें विश्वास हो गया था कि अभी सेना नहीं बचेगी इसीलिए उनके उत्साह और बल नष्ट हो गए थे उस उसका विभो अन्योन्म ते समाक्रोशिका भर भर श्रेष्ठ प्रभो आपके कितने ही सैनिक कवि उतार कर एक दूसरे को पुकारते हुए भाग रहे थे स्वयं त्रावतरेन्ता क्षिप्रम पद्धि कुछ योद्धा दूसरों से ठरो ठहरो कहते परंतु स्वयं नहीं ठहरते थे कितने योद्धा हाकने लगते थे द्रव आड़े तथा शैन त्रस्त रूपे हतोजे प्रति स्रोत इव ग्राहो द्रोण पुत्र पर इस प्रकार जब सारी सेना भयभीत हो बल और उत्साह को कर भाग रही थी उसी समय त्रोण पुत्र अस्वस्थामा शत्रुओं की ओर बढ़ा आ रहा था मानो कोई ग्राह नदी के प्रवाह के प्रतिकूल जा रहा हो सो तुद्ध प्रभद्र कान कम इससे पहले अस्पथामा का उन प्रभद्रक पांचाल चेदि और कह क आदि गणों के साथ महान युद्ध हो रहा था जिनका प्रधान नेता शिखंडी था इसीलिए उसे पिता की मृत्यु का समाचार नहीं ज्ञात हुआ अथवा बहुविधा सेना पांडु नाम युद्ध दुर्मद कथनचित संकटा मुक्तो मतरध विक्रम मतबाले हाथी के समान पराक्रमी ऋण अश्वत्थामा पांडवों की विविध सेनाओं का संहार करके किसी प्रकार उस युद्ध संकट से मुक्त हुआ था इतने ही में उसने देखा कि सारी कौरव सेना भागी जा रही है और सभी लोग पलायन करने में उत्साह दिखा रहे हैं तब द्रोणपुत्र ने दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार पूछा किमयम ध्रवते सेना भारत ध्रव च राजेन्द्र नवस्थापेर भरत नंदन क्यों यह सेना भयभीति होकर भागी जा रही है राजेन्द्र इस भागती हुई सेना को आप युद्ध में ठहराने का प्रयत्न क्यों नहीं करते तव चापी न यथा पूर्व प्रकृति स्थानाधि कर्ण प्रभृति में नावतिष्ठं पार्थिव नरेश्वर तुम भी पहले के समान स्वस्थ नहीं दिखाई देते भूपाल ये कर्ण आदिवीर भी रणभूमि में खड़े नहीं हो रहे हैं इसका क्या कारण है अन्य स्वप्त चतुर्देशो नवसेना द्रवत्तरा कचिथेम महाबाहौ तैन से भारत अन्य संग्रामों में भी आपकी सेना इसी प्रकार नहीं इस प्रकार नहीं भाग, भागी थी महाबाहू भरत नंदन आपकी सेना सकुशल से तो है ना नस्मिनते चक्षुर राजन कुरुनंदन किस सिंह के समान पराक्रमी रथी के मारे जाने पर आपकी यह सेना इस दुर्वस्था को पहुंच गई है यह मुझे बताइए तत् दुर्योधन शुवा द्रोणपुत्र से भाषित घोरम्रियमाख्या द्रोणपुत्र अस्पताम की या सुनकर नृवशिष्ठ दुर्योधन य घोरअप्रिय सामचार स्वयं उससे न कह सका नौ रीव ते पुत्रो भगनाशोक महाडव बातों दृष्ट त्रोणपुत्र रथे स्थित मानो आपके पुत्र की नाव मझधार में टूट गई थी और वह शोक के समुद्र में डूब रहा था रथ पर बैठे हुए द्रोण कुमार को देखकर उसके नेत्रों में आंसू भर आए थे तथा राजा सवृम इधम्रवीत संस्रात्र भद्रम ते सर्व यथा संयम इतम उस समय राजा दुर्योधन ने कृपाचार्य से संकोच पूर्वक कहा गुरुदेव आपका कल्याण हो आप ही वह सब समाचार बता दीजिए जिससे यह सब सेना भागी जा रही है सबसे पुनः द्रोण पुत्रा यथा द्रोण निपाचित राजन उस समय शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बारंबार पीड़ा का अनुभव करते हुए जिस प्रकार द्रोणाचार्य मारे गए थे वह समाचार उनके पुत्र को सुनाने लगे कृपुआ वयम द्रोणम पुरस्कृत पृथिव्या प्रवरम रथम प्रत्याम संग्राम पंचालय केवलम कृपाचार्य बोले वस्य हम लोगों ने भूमंडल के श्रेष्ठ महारथी आचार्य द्रोण को आगे करके केवल पांचालों के साथ युद्ध आरंभ किया था ततः प्रवृत्ते संग्राम गुरु सोम का अन्योनम अभिगर्जन तस्े देहात युद्ध आरंभ हो जाने पर कौरव तथा सोमके योद्धा परस्पर मिश्रित हो गए और एक दूसरे के निकट गर्जना करते हुए शत्रों द्वारा अपने अपने शत्रुओं के शरीरों को धराशाई करने लगे वर्तमान धातराष्ट्रिता इस प्रकार युद्ध चालू होने पर जब कौरव योद्धा क्षीण होने लगे तब तुम्हारे पिता ने अत्यंत कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया तथो तो द्रोण होम ब्रह्म ब्राह्मण सत्र ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हुए और हजारों द्वारा सैनिकों का पांडवा केके आ मंचालास विशेषतः संख्य द्रोण रथम प्राप्य काल चोदिता पाण्डवके मशेषतः पांचाध्या काल से प्रेरित हो युद्ध में द्रोणाचार्य के रथ के पास आकर नष्ट हो गए सहस्रम दर सिंह द्विहिनाम द्रोण हो ब्रह्मास्त्र हो गए न प्रे से ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग द्वारा मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी एक हजार श्रेष्ठ योद्धाओं तथा दो हजार हाथियों को मौत के हवाले कर दिया आकर्ण पड़ित श्याो वैशाशीत पंचकणि पर द्रोणो द्रोण वृद्धो वर्षवत जिनकी अंग कांति श्याम थी जिनके कानों तक के बाल पक गए थे तथा जो ४०० वर्ष की अवस्था पूरे कर चुके थे वे बूढ़े द्रोणाचार्य रणभूमि में १६ वर्ष के तरुण की भांति सब और विचरते रहे क्लिश्यमेशुराजसो अवरस वहा पंचालाभव जब इस प्रकार से कष्ट पाने लगे तब बहुत से नरेश काल के गाल में जाने लगे तब अमरस में भरे हुए पांचाल युद्ध से विमुख हो गए तेषुकि प्रभग्नेशु विमुख सपत्न जे दिव्युर्वाड़ो बभुवार को दिता वे कुछ जब युद्ध से विमुख हो गए तब दिव्य अस्त्र प्रकट करने वाले शत्रु द्रोणाचार्य उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे प्राप्य पाण्डवि प्रतापमान मध्यंगत इवा धृत्योष् पिता से पांडव सेना के बीच में आकर बाणमयी रश्मियों से सुशोभित तुम्हारे प्रतापी पिता द्रोण दोपहर के सूर्य की भांति तपने लगे उस समय उनकी ओर देखना कठिन हो गया था ते दहान द्रोण सूर्य विराजता दग्ध विभोत चेत सह प्रकाशमान सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य द्वारा दग्ध किए जाते हुए पांचालों के बल और पराक्रम भी दग्ध हो गए थे वे उत्साह शून्य तथा अचेत हो गए थे ता दृष्टवा पीड़िता मधुसूदन जय से पाण्डुपुत्राण वचनम अब्रवीन उन सबको द्रोणाचार्य के बाण द्वारा पीड़ित दे पाण्डवों की विजय चाहने वाले मसूदन भगवान ने इस प्रकार कहा न जातु नरे शक्तो जे तुम सत्र अभी भिता हण संकेथयु ये द्रोणाचार्य शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं रथ यूथपतियों के भी युद्धपति हैं इन्हें युद्ध में मनुष्य कदापि नहीं जीत सकते देवराज इंद्र के लिए भी इन पर विजय पाना असंभव है ते यो यम धर्म मृज्याजय रक्षत पाण्डवा यथा वह संयुग ही सर्वान्ना अत पांडव तुम लोग धर्म का विचार छोड़कर विजय की रक्षा का प्रयत्न करो जिससे स्वर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में तुम सब लोगों का संहार न कर सके अस्वस्थाम हतम तम संस्मय मेरा ऐसा विश्वास है कि अस्वस्थ के मारे जाने पर यह युद्ध नहीं कर सकते अतः कोई मनुष्य इनसे झूठे ही कह दे कि युद्ध में अस्वस्थ मारा गया अरोचयस्तु अर्जुन को को यह बात अच्छी नहीं लगी परंतु और सब लोगों को गई बड़ी ठिनाई से इसके लिए तैयार हुए भीमसेनस्तु सुस्रवृत पितरम तब अस्वस्थ महति तम नुध्यत ते पिता तब लजाते लजाते तुम्हारे पिता से कहा अस्वस्थ मारा गया परंतु उनकी इस बात पर तुम्हारे पिता को विश्वास नहीं हुआ सकमानिथ्या धर्मराजम अपेक्षत हतम वाप्य पिता पुत्र वह उनके मन में संदे यह संदेह हुआ कि यह समाचार झूठा है अतः तुम्हारे पुत्र वल पिता ने युद्धभूमि में धर्मराज युद्ध से पूछा कि अश्वस्थामा मारा गया या नहीं तब तथ्य अच्छा भये मग्नो जय शक्त युधिष्ठि अस्वस्थम आयोधे हम दृष्ट्वा महागज भीबे न गिवर्माण मालवस्ेन्द्रवर्मण उपसृज्य तदा दूण उच्चरद उवाच के भय में डूबे होने पर भी विजय में आसक्त थे अथ मालेश इंद्रवर्मा के पर्वताकार महान गजराज अश्वस्था को भीमसेन के द्वारा युद्धस्थल में मारा गया देख द्रोणाचार्य के पास जाकर वे उच्च स्वर से इस प्रकार बोले बोड़े यथे सत्र जीव से पुत्रस्थ दो नि सोस्वस्थाम से भूमौ वने सिंह सिर्यता आचार तुम जिसके लिए हथियार उठाते हो और जिसका मुंह देखकर जीते हो वह तुम्हारा सदा का प्यारा पुत्र अश्वस्थामा पृथ्वी पर मार गिराया गया है जैसे वन में सिंह का बच्चा सोता है उसी प्रकार वह रणभूमि में भरा पड़ा है जानप्यथ दो सांजम अभ्यक्तम अभ्रभित राजा हतः कुंजर असत्य बोलने के दोषों को जानते हुए भी राजा युधिष्ठिर ने द्विश्रेष्ठ द्रोण से वैसी बात कह दी फिर वे स्फुट में बोले वास्तव में इस नाम का हाथी मारा गया साम निहतमा क्रन्धे श्रुवा संतापता पिता न्यम्य दिव्यान न युद्ध यथा पुराण इस प्रकार युद्ध में तुम्हारे मारे जाने की बात सुनकर वे शोका के ताप से संतप्त हो उठे और अपने दिव्यासों का प्रयोग बंद करके उन्होंने पहले के समान युद्ध करना छोड़ दिया तम दृष्टवा परमोदिग्न पांचाल सम्यु क्रूर कर्मा समाध्रुवत उन्हें अत्यंत उद्विग्न शोकाकुल और अचेत हुआ देख पांचाल राज का क्रूर कर्मा पुत्र धृष्टदुम उनके ओर दौड़ा तम तम धृट्वा विहित मृत्यु लोकतत्विचक्षण दिव्यान्ण्युन्थोसृज्य रण प्रापावत लोक तत्व के ज्ञान में निपुण आचार्य अपने मृत्यु रूप धृष्ट को सामने देख का परित्याग करके आमरण उपवास का नियम ले रणभूमि में बैठ गए तथोश के सभ्य न गृह पाड़ि तदा पार्ष तक्रोश मान धीराणाम अचिन तब उस पुत्र ने समस्त वीरों के पुकार पुकार कर मना करने पर भी उनकी बातें अनसुनी करके बाएं हाथ से आचार्य के पकड़ लिए और दाहिने हाथ से उनका सिर काट लिया। हंतव्य सर्वतो भ्रुवन तथे हो वाह अवर विच महाव वे सब वे चारों ओर से यही कह रहे थे कि न मारो न मारो अर्जुन भी यही कहते हुए अपने रथ से उतर उसकी ओर दौड़ पड़े उद्यम त्वर तो बाहु ब्रवाणस पुनः पुनः जीवंत आने आचार्य धर्मवे वे धर्म के ज्ञाता हैं अत अपनी एक बा उठाकर बड़ी उतावली के साथ बारंबार यह कहने लगे कि आचार्य को जीते जी ले आओ मारो मत तथा निवार्य माणे न कौर वैर अर्जुन न चम हतेह पिता तो नन सर्षभ नर इस प्रकार कौरवों तथा अर्जुन के रोकने पर भी उस निशंस ने तुम्हारे पिता की हत्या कर ही डाली सैनिका तथा पितर ते न इस प्रकार तुम्हारे पिता के मारे जाने पर समस्त सैनिक भय से पीड़ित होकर भाग चले हैं और हम लोग उत्साह शून्य होकर लौटे लौटे आ रहे हैं संजय उवाच तुवा द्रोणपुत्रे क्रोधमाहार्य त्यब्रम पदार इव रग संजय कहते राजन युद्ध में इस प्रकार पिता के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर द्रोण पुत्र अस्वस्थामा पैरों से ठुकराए हुए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठे ततः क्रोधोरणे द्रोणी भृत जज्ज्वाल महिष यतेन मानि अपने की बहुत बड़ी राशि पाकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित उठते हैं उसी प्रकार रणभूमि अस्वस्थाम अत्यंत क्रोध से जलने लगा तलम तलते दंता निस्वसन्नोताक्ष उसने हाथ से हाथ मलकर दांतों से दांत पीसे और फुपकारते हुए सर्प के समान वह लंबी सांसें खींचने लगा उस समय उसकी आंखें लाल हो गई इतिश्री महाभारती द्रोण परवड़ी नारायणाश्रमोक्ष परवड़ी अश्वस्थाम क्रोधे त्रिनवत्शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में अश्वस्थामा का क्रोध विषय एक सौ तिरानवेवा अध्याय पूरा हुआ